कोविड उन्नीस के लॉकडाउन का दूसरा दिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो कई दिन हो चुके हैं परंतु वास्तविक लॉकडाउन जो शुरू हुआ है उसका आज दूसरा दिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए अधिकांश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में अभी तक कुल 600 रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं अधिकांश लोगों के लिए लॉकडाउन मात्र एक असुविधा है इस समय और हमें बार बार स्वयं को यह समझाना पड़ रहा है कि यह लॉकडाउन एक आपदा से संबंधित है सोशल मीडिया पे अनेक जोक मजाक वाद विवाद चल रहे हैं और सच बात यह है कि हमारे पास आ, उन सबों को देखने के अलावा समय ही और कुछ काम ही नहीं हम लगातार वही पिटी पिटाई चीजें बार बार देख रहे हैं सच बात एक और भी है परिवार के साथ हम सब समय बिताना चाहते हैं परंतु जब हमको यह अवसर मिलता है कि हम परिवार के साथ समय बिता सके तब शायद हम कुछ और खोजने लगते हैं एक बहुत ही छोटे बच्ची ने बहुत सुंदर बात कही उसने कहा कि जब तक कोई चीज मिलती नहीं है उसकी चाह रहती है और जैसे ही वह चीज हम पर थोप दी जाती है तो उसकी चाह भी मिट जाती है और हम उससे भागने भी लगते हैं यहाँ पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वो ये है कि हम सबको एक बार अपने अंदर झांक कर देखना होगा और स्वयं को यह बताना होगा कि हमारे जीवन में यह अवसर शायद ही अब कभी आएगा हमारे जीवन मतलब मैं तो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हूँ तो मेरे जीवन में तो नहीं आएगा कोई आश्चर्य की बात नहीं परंतु वे जो युवा हैं बालक हैं उनके जीवन में भी ऐसा अवसर जबकि उनको परिवार के साथ रहने का इतना अवसर मिलेगा शायद मुश्किल से ही आएगा दो दिन चार दिन दस दिन की छुट्टी मिलती है उसमें भी हम सब एक साथ बैठे रहे चौबीसों घंटे ये बहुत कम होता है तो इस अवसर को यदि हम एक अवसर समझें केवल इसलिए यहाँ पर अवसर कह रहा हूं क्योंकि अभी हम बीमार नहीं हैं भगवान न करे कि ऐसा दिन आए कि हम में से किसी को भी कोई कष्ट हो तब यह सु अवसर नहीं रह जाएगा परंतु जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसको अवसर माना जाए कोशिश करें कि हम अपने हॉबीज अगर नहीं हैं तो बना लें कोशिश करें कि अपने परिवार वालों के साथ कुछ बातें करें मैं आगे और भी अगले दिनों में शायद यह बातें करूंगा क्योंकि यही मौका है जबकि हम अपने परिवार वालों से पूछ सकते हैं जान सकते हैं कि वे क्या हैं उनके अंतर मन में क्या है चलिए फिर कल के लिए